तम जगत मृत जगत्तिसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगता वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप श्री साग्र जात सह गण सजीव साइतम सारभूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा कृष्ण, श्री कृष्ण पादा सहगणलताश्री विशाखाता आजाज कनकाव संकर्तन कपितमलायताक्ष विश्वभरपाले चलतर कर्णवचन गौरा सुंदरेशरसुन सुना श्लोक अमंद प्रेमकर्बंध हृदय दयापारम दिख मधुरल्यललित अलक्षम सराम मत जी जी के मत किशोर की ब्रह्मा का है संपूर्ण रस की सार होकर के पाथली तो पाय और एक सुहागन लाड़ी बोलत हो अलसा होंगी कोई गोवर थापने वाली गोवर पापी होंगी कोई जो कि जल भरके कहीं से लाती होंगी या मैं जिसे जल ढोती होंगी हमारी लाल तो ऐसी है बोलने जो बोलने <laughs> में है। हम जवाब देंगे पूरा बोलेंगे तो श्री किशोर जी की सुखुमान पाता <laughs> <भुण धोबत> पाए <laughs> नृपुंजेश्वरी है तो कभी कभी वो तो पौमासी की कह गए सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए जो गोविंद कुंड के ऊपर भागव ऋषि यज्ञ कर रहे हैं उसमें जो दही माखन घी ले जाएंगे उनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी वो तो तो तो सकाम होकर के नहीं जा <laughs> इच्छा पूरी करने के लिए ले जा रही है और उनको मिलाएंगे माथे के ऊपर कलशिया रख करके दही की ले जाएंगे तो वो तो तो बात अलग है तो ये तो परम सुखमारी होकर तो मोधे सारंग के मुक्त सुखुमारंग विजय रस की सार होकर के ये विराजमान अमंद प्रेमान का श्रत अमंद जो प्रेम है उसके अंकम प्रभाव उसके कारण अमंद प्रेम के कारण सकल निर्बंध हृदय जितनी भी लौकिक मर्यादाएं हैं जितनी भी वैदिक मर्यादाएं हैं निर्बंध मानी शास्त्र का वचन निर्बंध कहते हैं किसी का दुराग्रह ऐसा ही करूंगा ये जो दुराग्रह इसका नाम है निर्बंध तो प्रेम का ऐसा अमंध प्रभाव है उस प्रभाव के कारण श्री प्रिया जी सकल निर्बंध गए, उनके हृदय में जितने भी निर्बंध है छोड़ देती सबसे शुरू हो, तो, सब हो जाती है अर्थात प्रेम के आगे न वेद की मर्यादा चाहे न प्रेम के आगे सामाजिक जो वर्जनाएं हैं और उन सब को छोड़ करके श्री श्याम की प्रीति का भी पोषण करने वाली श्याम की प्रेम सेवा को भी निरंतर करने वाली तो अमंत्र मंद माने कम होना अमंत माने जिनका प्रेम अत्यंत अत्यंत विशाल है ऐसे प्रेम के कारण प्रेम का अंक अंक माने प्रेम का जो प्रभाव उस प्रभाव के कारण श्रथ हो गया है, है। लोग हो गया लोक तो वेद की मर्यादाएं जहां तुम होती हैं दया पाव श्री किशोर ने परम कृपालु स्वभाव किए दया अत्यंत कृपा दया स्वभाव किए हैं अभी सखी तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया मेरे लिए तो अनुस्तार करती है मेरे लिए तू इतना इतना शाम को मनाती है सखी तुम जितना मेरे लिए करती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती ऐसा कहकर के प्रिया जी सखियों के कृतज्ञ रहती है और सदा दया करती कहू कि वचन है ऐसे कि अरे सखी तुमने जैसा मुझे प्रीति प्रदान की हाथ मैं तुम्हारा महाराज उपकार कैसे भूलू उस प्रीति का तुमने जो दिया मुझे से मिला है अब बताओ है जिसको बदले में तुझे दे सकती तो दया सखियों के प्रति अत्यंत करते दया करने वाली और दिव्य छवि मधुर लावणी लग लेता जिनकी दिव्य छवि है मान प्रत्येक भंग्य मां अद्भुत होकर के बराजमान छवि का मतलब है कि एक एक जो भंग्य मैं हाथ यदि यो है तो भी अद्भुत छवि छवि और हाथ यदि नीचे है तब तो भी अद्भुत छवि इसी का में छवि एक निश्चित तो जो भंग्य मान है उस तो भंग्य मां में भी प्रत्येक भंग मान अदुत होकर के बराजमानी कितनी छवि हो सकती है जो भी छवि है वहां जो स्थिर स्वरूप है उस स्वरूप में ही एक एक छवि में ही चित्त लग जाए उसका नाम है छवि जो एक एक भंगे मा है वो उस भंगे मा में चित्त का लग जाए तो दिव्य छवि मधुर लावण्य लगने का और उसमें माधुरी भी है और लावण्य भी माधुरी का मतलब है सर्व अवस्था सर्व देश में किसी वस्तु का प्रिय लगना और लावण्य का तात्पर्य है जो स्वरूप है उसके चारों ओर लहर और उसका एक प्रभाव सामने प्रकट होता है तो माधुर्य और लावण ये दोनों विराजमान है साथ ही साथ में ललितम ललित माने विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट कर सकने में भी प्रकट समर्थ है कभी अंचल को जमा खींच रही है उसमें कोई भाव प्रकट हो रहा है कभी अंचल को जरासत हिला रही है फटकार रही है उसमें कोई भाव अवज्ञा का मान का भाव प्रकट हो रहा है कभी भू को टेरा किया कुछ भाव प्रकट हो रहा है कभी कटाक्ष हो रहे हैं अहर में मुस्कान आ रही है इसको इसका नाम है लल कि कोई भी चेष्टा के द्वारा एक नए भाव को प्रकट कर देना ये उनका लालित है ऐसी किशोर की परम सुकुमार चेष्टाएं सुखमान चेष्टाओं का उल्लंघन किया जा रहा है उनकी महिमा का चेष्टाओं की महिमा का उल्लेख किया जा रहा है अल क्षम राधाक्षम श्री राधिका का यह जो माधुरी है श्री श्याम सुंदर की सेवा करने का जो उनमें प्रयास है निरंतर निरंतर सारी चेष्टाएं कृष्ण संबंधी होकर के ही विराजमान है ऐसा कोई राधा नामक अपूर्व रस का सार सारी सीर सीधा यह नहीं कहिए कि श्री राधे का अपूर्व सुंदर है अपूर्व आनंददाय है ऐसा न कह करके राधा नामक कोई अपूर्व आनंद समुद्र का सार है अश्यो अलंकार में किसी वस्तु को प्रस्तुत करने की जो भन्दिमा है वो कभी की अद्भुत होती है प्रभाव को प्रस्तुत करना प्रभाव को कहीं पहुंचाना ये मुख्य वस्तु है वस्तु का यथार्थ में चित्रण कर देना चित्रण चित्रण कर देना वो कोई रुपता रुपोर्त, दे रहे हैं यहाँ पर ये तो अपने हृदय के भाव को कहीं संप्रेषणी बना रहे हैं और हृदय के भाव को जो सब बनाते हैं तो अलक्षम राधाक्षम निखृत निगम ही अपनी श्री राधिका का जो अपूर्व माधुर्य है उनकी जो महिमा है राधिका की महिमा क्या है सर्वात्मना कृष्ण के लिए समर्पित होना इसे बढ़कर तो के महिमा में कृष्ण एक चेष्टा कृष्ण एक स्व कृष्णार्थ एक के लिए ही उनका एकमात्र स्वरूप है ऐसे जो स्वरूप है वह निखिल द्वारा भी वह अत्यंत अत्यंत अलक्ष होकर के विराजमान है वेद भी वहां पर नहीं प्राप्त हो सकते हैं निगम निगम आगम आगम कहीं न स कहीं उन ग्रंथ लोक वेदते पद पर चल्यो परम पना तो पंथ ये पना जो पंथ है परम प्रीति का जो पंथ है, है ये पना प्रेम का जो पंथ है वो ऐसा है जो कि निगम निगम आगम आगम जहां पर साक्षात रूप से पर तत्व का वर्णन किया जाए उसका नाम है आगम जहां उस परतत्व को प्राप्त करने के उपाय का ऋषियों ने जो उपाय किए और ऋषियों के आचरण के द्वारा जो प्रमाणित है ऐसे उपाय का वर्णन किया जाए उसका नाम है निगम निगम आगम है यही अंतर आगम का तात्पर्य है उपास्य का वर्णन निगम का तात्पर्य है उपास को प्राप्त करने के साधन की जिसमें प्रधानता हो उसका वर्णन उसका नाम निगम आगम ऋषियों के द्वारा साक्षात अनुभूत वस्तु है जो उनके हृदय में साक्षात प्रकाशित हुई उस वस्तु का नाम है निगम समाधि में ऋषियों ने जो सोना उसको हम कहेंगे आगम ऋषियों ने साक्षात इस वस्तु को सुना और सुन कर के उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा किसी दूसरे से जो कहा उसका नाम है निगम आगम है तो आगम है रिसीविंग और निगम है किसी वस्तु को कम्युनिकेट करना ये दोनों चीजों में अंतर है आगम निगम इसलिए निगम निगम निगम के द्वारा श्री राध का चरण की प्राप्ति निगम माने नहीं हो सकता यम कलंकार का प्रयोग है एक निगम है निगम शास्त्र दूसरे निगम हैं है वह गम्य नहीं है निगम निगम निगम के द्वारा भी वह गमन नहीं किया जा सकता आगम आगम जो आगम है उसके लिए भी वह अगम्य है आगम भी उसको प्राप्त तो आगम निगम इनसे परम होकर के चला है निगम निगम आगम आगम कहीं न सकें गुण ग्रंथ जो गुणी ग्रंथ गुणी जन है और जो ग्रंथ है वे भी कहीं न सकें उसका वर्णिंग कर सकने में समर्थ नहीं होते हैं कहीं न सके गुनी ग्रंथ बड़े बड़े जन भी और बड़े बड़े ग्रंथ भी वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ग्रंथ का तार्तव्य है कि किसी विचार को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कारण संबंध के द्वारा हेतु हेतु संबंध के द्वारा जहां किसी विचार को प्रस्तुत किया जाए उसका नाम है ग्रंथ बड़ा छोटा होने से कोई काम उसका कोई संबंध नहीं ग्रंथ का मतलब है एक विचार को क्रम से प्रस्तुत कर दिया जाए उसका नाम है ग्रंथ ग्रंथ एक झुर्मुट नहीं है ग्रंथ एक गुलदस्ता झुलमुट में बस उल्टी सीधी कैसे भी दिया बात भी आओ बाप भी कुछ तो झुर्मुट परंतु तो ग्रंथ में किसी विचार को सर्वदा हेतु हेतु मत संबंध के द्वारा जहां एक गुलदस्ते के रूप में कोई माली उसको बांध करके पुस्तक कर रहा है उसका नाम है ग्रंथ इसलिए ग्रंथ और संकलन दो तो अलग अलग वस्तु कोई कलेक्शन वो एक अलग वस्तु है और ग्रंथ एक अलग वस्तु है ग्रंथ में किसी विचार को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कारण संबंध से कहीं पुस्तुत किया जा सकता है किया जाता है तो अगम निगम निगम जो निगम है उसके द्वारा भी वह गम्य नहीं है निगम का तात्पर्य है कि किसी वस्तु को जो अनुभव किया गया उसको रिप्रोड्यूस करना और उस पर तत्व को प्राप्त करने का जो तरीका है उस तरीके को कहीं प्रस्तुत करना ये हो गया निगम आगम का तात्पर्य है सीधे परतत्व का वर्ण और परतत्व का जो सीधी प्राप्ति हुई है जो होती है उसको करना उसका नाम है आगम आगम के द्वारा वह अगम्य है निगम के द्वारा विश्व राधिका चरण उनका माधुर्य गम्य नहीं है निगम है कहीं ना कहीं गुणी गुणी जन भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं और ग्रंथ भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं ग्रंथ का तात्पर्य है कि जहां कार्य कारण संबंध हेतु हेतु संबंध के द्वारा किसी वस्तु को किसी विचार को प्रस्तुत किया जाए उसको हम ग्रंथ कहेंगे अन्यथा वो संकलन मात्र कोई तो पत्र का व संकलन है और कोई दस श्लोक का कोई तो वस्तु है एक स्तोत्र है परंतु उसमें भी एक पूरा निरूपण क्या गया तो वो भी ग्रंथ कहलाए बल्हाचार्य के छोटे ग्रंथों को ग्रंथ कहा गया भले पंद्रह पंद्रह बीस बीस श्लोक के छोटे छोटे से एक संकलन वो संकलन नहीं है वो ग्रंथ ही है क्योंकि एक विचार को वे सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं गुण ग्रंथ लोक वेदते पर चलो ये पराग परम परा का पंथ परम मन सर्वश्रेष्ठ परा का जो पंथ है परंपरा नहीं है <laughs> <point> परंपरा नहीं है परम अलग है पर अलग है सर्वश्रेष्ठ जो पंथ है जो परा का पंथ है माने परा प्रीति का परम प्रीति जो है उसका जो मार्ग है वह लोकवेद से परिचय लोक वेद से होकर के ही वह विराजमान इसलिए श्री राधारणी कैसे है द्वारा भी श्री राधा राधारानी आप श्री भूषण श्री स्वामी जो वह अलक्ष हो करके विराजमान है अत ताराम अत्यंत अत्यंत तो अलक्ष हो करके विराजमान है शास्त्र केवल बाहर केवल पद्धति मात्र को बताने के लिए कुछ योग्यता कैंडिडेटचर जो है उसको उपस्थित करने का एक प्रयास करता है परंतु तो वस्तु को एक एकाएक नहीं बताता है वो वस्तु की प्राप्ति केवल कृपा के, के द्वारा रसिक जनों के से ही कहीं हो सकती ऐसा रसान बोधे सारंभ श्री रसायन बोधी का सार रस समुद्र की साल होकर के जो विराजमान है उनकी कुमार सुकुमार का क्या वर्णन किया जाए जहां बोलने भी ऐसी परम कोमला होकर के सुकुमार विजयते परम पर सुकुमार होकर के विजयते माने सबके ऊपर विजय प्राप्त करके सर्वोर्ध रूप में विराजमान विजयते का तात्तर है सर्वोत्कर्षे वर्तते सर्वोत्कर्ष के साथ में विषि किशोर विराजमान संक्षेप में अमंद प्रेमांकम अमंद माने पर्याप्त मात्रा में प्रेम की जो महिमा प्रेम का जो प्रभाव है वो प्रभाव ही श्री किशोरजु श्री किशोरिजु साक्षात परम प्रेम की प्रभाव होकर के विराजमान किशोरी जी कैसी है मन पर प्रेम का प्रभाव प्रस्तुत करने वाले जैसे एक व्यक्ति घी पी रहा है और किसी ने पूछा क्या कर रहे हो उसका उत्तर है आयु पी रहा तो घी तो आयु नहीं है परंतु तो क्योंकि घी खाने से आयु बढ़ेगी इसलिए घी को ही आयु कर दिया कह दिया गया इसको ही कहते हैं सारों का लक्षण माने कारण ही कार्य बन जाए घी कारण है आयु का पंत तो कह दिया गया कि आयु के वी पी रहा है घी परंत वो कह रहा है अमृत पी रहा हूं मैं आयु को पी रहा हूं तो यहां कारण ही कार्य बन जाए ऐसे ही कभी कार्य जो है वो कारण बन जाए श्री किशोरी जो स्वयं कारण है और वे अमंद प्रेम के महिमा को प्रकट करने वाली हैं। परंतु शिवप्रिय प्रिया जी अपने प्रभाव को प्रकट करने वाली हैं। इसलिए प्रिया जी के लिए कह दिया गया शिवप्रिया कैसी हैं? बोले अमंद प्रेमांकम, अमंद प्रेम स्वरूपा होकर के विराजमान है प्रेम का दान करने वाली हैं, परंतु कह दिया गया वे प्रेम का स्वरूप होकर के ही विराजमान कारण ही कार्य बन गया किशोरी जी ही हल हाँ बन गई वे रूप होकर के प्रेम के प्रभाव रूप होकर के विराजमान सकल निर्बंध हृदय श्री राधिका के सामने भक्तों का और श्री राधिका का भी जितना भी निर्बंध है लोक वेद शास्त्र की पर्याप्त की जो बाध्यता है उनकी जो सीमा है उन सीमाओं का अत्यंत आग्रह वह भी श्लत हो जाता है तो श्लत सकल निर्बाध साक्षात दया रूप होकर के विराजमान है अपार दया रूप होकर के विराजमान है दिव्य छवि मधुर लावण्य ललितम तिव्य छवि और तिव्य लावण्य और माधुर्य वो साक्षात रूप से जहां प्रकट हो गया है अलक्षम राधाक्षम निखिल निगम ही अप्य साराम श्री राधिका का ये जो स्वरूप है ये निगम के द्वारा भी शास्त्रों के द्वारा भी अलक्ष्य है निगम निगम आगम आगम होकर के विराजमान रसाम बोधे सारम रस के समुद्र की सार होकर के वे विराजमान अब इसकी व्याख्या करेंगे तो केवल एक संकेत मात्र देना कि संसार में कोई भी दूसरी वस्तु जो है उसको अमृत कह दिया कोई प्रिय वस्तु को अमृत अरे साहब भोजन क्या है अमृत कभी बहुत स्वादिष्ट बना तो उसको अमृत कह दिया, तो दिया गया तो जो प्रिय वस्तु है उसको अमृत कह दिया गया पांच के अमृत की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ अमृत कौन सा होगा मोक्ष रूपी अमृत मोक्ष रूपी अमृत से भी बढ़कर के कौन होगा बोले भगवत अमृत भगवत अमृत से भी बढ़कर के कौन सा होगा बोले कृष्ण अमृत में भी सबसे बड़ा अमृत कौन सा होगा बोले जो श्री राधिका का श्याम सुंदर के प्रति जो प्रीति है उस तो प्रीति अमृत से रसामृत से बढ़ के और कोई दूसरी वस्तु तो नहीं हो सकती है श्री राधिका रसामृत होकर के रस समुद्र की सार होकर के विराजमान है और केवल सुकुमार अत्यंत अत्यंत सुकुमार जो वस्तु तो जितनी ज्यादा शुद्ध और मूल्यवान होती है उसमें बहुत जल्दी विकार आ, जाए। आ जाएगा उसका स्वाद बदल जाएगा जो वस्तु जितनी ज्यादा रफ्तस है तो कैसे भी उसका प्रयोग करता हूं परंतु जो अत्यंत अत्यंत डेलिकेट है ऐसी वस्तु को में कहीं प्रभाव और विकृति बहुत जल्दी आ जाएगी और श्री राज का प्रेम वो है जहां पर राई के भी चलत भी होत और की ओ ये कठिन है प्रेम प्रेम पंथ अति कठिन है प्रेम का पंथ अत्यंत कठिन है उसके विषय में रसको ने कहा कि चलो मोम तुरंग को जैसे कोई मोम के घोड़े के ऊपर बैठा हो और अग्नि पावक मो और अग्नि के बीच में होकर जा रहा हो कितना कठिन काम है कोई मोम के घोड़े के ऊपर बैठा हो और अग्नि के बीच में होकर के जा रहा हो तो जैसे देने लगे ऐसे ही शेर प्रेम का वर्णन करने के लिए बैठे और यदि जरासी भी कहीं हो तो सारा गुड़ गोबर हो जाए सारा का सारा स्वाद एक साथ बिगड़ जाए बड़ी सुंदर रसोई बनाई और उसमें जरासी एक मुठ्ठी राख लेकर के रेती लेकर के ऊपर से पर दिया हो गया तो जरा से सारा जानवर हो जाए तो प्रेम पंथ अत्यंत कठिन है प्रेम पंथ अत्यंत कठिन है वो समझे समझाए चलो मोम तुरंग को चलो पावक चढ़ो मोम मोम तुरंग को और चलो पावक मार्ग जैसे को मोम के घोड़े को बैठकर के पारक के बीच में जा रहा हो अग्नि के बीच में जा रहा हो ऐसे ही ये जो मार्ग है ये मार्ग अत्यंत अत्यंत कठिन होकर के ग्राज मार्ग अतः अलक्षम निखिल निर्मय अत्यत पराम संपूर्ण वेद उनके द्वारा भी यह अत्यंत अलक्ष होकर के विराजमान जरासी भोग की इच्छा गई गई गये जरासी की इच्छा आ गई गए इससे जरासी तुमको सुख दे करके मुझे भी सुख मिल जाए ये भाव आ गए गए तत् भाव अत्यंत अत्यंत कठिन होकर के विराजमान है और ये चल वो मोम चढ़व मोम तरंग को चल वो पापक अत्यंत अत्यंत अतः सुख मार्ग किशोरी जी सुख है और सुखमार होने का तात्पर्य है कि इनमें जरा सी ही कहीं दूसरे विचार आ गए तो विचार आने पर उसकी सुखमार्गता विकृत हो जाएगी ये परम सुखमार्ग है और उसमें सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यकता है कि के, केवल प्रिया को सुख मिले केवल लालजी को सुख मिले और उस सुख के साथ में अपने सुख की कहीं इच्छा न हो सेवा ही अपने आप में सुख बन जाए कितनी कठिन बात मामूली बात है क्या सेवा ही सुख बन जाए सेवा के साथ में सब मेवा चाहते परन्तु तो मेवा बिल्कुल नहीं चाहिए, सेवा अपने आप में मेवा बन जाए ये बहुत कठिन बात है नहीं तो बदले में कुछ तो कुछ रिटर्न चाहता ही है व्यक्ति और ये श्री की जो प्रीति है शुद्ध वृंदावन की नकुंजी की जो प्रीति है वो ऐसे अद्भुत है वो इतनी है कि उसमें मोक्ष की आने पर रस का सहज में ही विकार उत्पन्न हो जाएगा उस रस को वो पी जाएगी और व्यक्ति के पास में दूसरी वस्तु नहीं बचेगी जो साल की वस्तु है वो उसे नहीं मिलेगी इस स्वरूप कैसे काम किया जाए मार्गिक और बड़ा आदर्श श्लोक है ये सेवा करते समय श्रीमद गुरुदेव ने कृपा करके जो मंजरी स्वरूप दिया है उस मंजरी स्वरूप का ध्यान करते हुए सेवा करने में प्रे और ये मंजरी स्वरूप क्या है गुरुदेव के द्वारा जो एकादश भाव दिए गए उन भाव की ओर यहां संकेत किया जाता है। श्री किशोरी ने इस जीव को जब अपनाना चाहा होगा, तब इसे किसी संत से रसिक से भरा दिया हो जैसा संग मिला वैसा रंग हुआ जैसा रंग हुआ वैसा अल हुआ जैसा साधन वैसी से देख और उस समय श्रीमद गुरुदेव ने जीव की उस प्रवृत्ति को थोड़ा सा पहचान करके उसे है स्वरूप प्रदान कर दिए ग्यारह भाव प्रदान कर दिए नाम रूप वय वेश संबंध यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पालिदासी और निवास ग्यारह जो स्वरूप है ग्यारह भाव श्रीमद गुरुदेव ने प्रदान कर दिए अब इन्हीं ग्यारह भावों को कहीं प्रतीक रूप में यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि श्री किशोर जी ने दिए हैं गुरुदेव ने दिए हैं गुरुवेन्द्र ने केवल उनको कन्फर्म किया है उनकी पुष्टि माफ की तुपूलंब कि भ्राण मैं जब श्री किशोर जी की सेवा कर रही कर रही हूँ उस समय मेरा स्वरूप क्या है कि दुपूलंब भ्राण श्री प्रिया जी ने कृपा करके अपनी उर्मी दी है और उस दुपूलम कोर्णी को हमारे मुखिया जी जब समाज कीर्तन करते थे समाज गायन करते थे तो अपने दुपट्टे को ओढ़ करके दुपट्टे फिर गायन करते आजम जो उर्णी जो है उसको ओढ़ करके दुकूलम पुष्ट मार्ग में अभी भी एक पद्धति है कि आरती करने के लिए जिसमें समय पखारते हैं मुखिया तो जी उस समय हाथ में काड़ा पहने कोई तो मंदिर में रखे रहते हैं काड़ा उनके लिए हाथ में हाथ में पहने दोपहट इकलाएं जरूर ओढ़ हूँ इकलाई कोके उत्तर भी कोई ओढ़ करके फिर आरती करेंगे क्योंकि कहीं भाव है मंजिली उस भाव को तो कहीं तो उसके प्रतीक सिंबल के रूप जिस समय लीला का गायन करने के लिए बैठेंगे उसमें समय जरूर चाहिए ऊपर ना जरूर चाहिए क्योंकि तो वह कहीं यह भाव उत्पन्न करता है कि मेरा स्वरूप क्या है मंजिली स्वरूप किशोर जी के दासी स्वरूप होकर के उनके प्रसादी सुकूल को मैं धारण किए हुए हूँ और ये दासी तयोगलंकार तो चर्चिता होकर के विराजमान आपके द्वारा दिए गएंध वस्त्र उनसे चर्चित हो करके ही वो तो सारी सारी यही। के होकरणी जो है वो को धारण करके प्रिया की प्रसादी ओरनी उसको धारण करके अर्थ कुछ तटे कंचुक पटन जहा बक्षस्थल के ऊपर मैंने भी श्री प्रिया जी की प्रसादी कंचुकी उनको धारण कर रखा है अपने अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप श्री नुकुंज की सेवा के उपयुक्त जो दासी का स्वरूप है उस मंदिर के स्वरूप को ही धारण किए गए तो बिरागमान कुछ तटे कंचुक पटन प्रसाद प्रसादम स्वामी ने यह जो वस्त्र मैंने धारण कर रखे हैं ये श्री स्वामी जी के ही प्रसाद रूप स्वकर दत्तम प्रणय श्री कृष्ण जी ने कृपा करके अपने हाथ से मुझे दिया है स्वकर दत्तम प्रणय मुझे अपने हाथ से कृपा करके प्रदान किया है नित्य पार्श्व में किशोर जी के निखट में सदा सदा विराजमान हूं सदा सदा वही श्री बीच में कमल कोश है उसके चारों ओर आठ कमल के पत्ते हैं कमल के पत्ते जहां कमल कोश के साथ में मिलते हैं उस स्थान पर तासी की भी कुटिया है कौन है श्याम राज्य तो जो मंजरी है उन मंजरी का स्थान है वही वो जो कमल को कमल के पत्ते जहां मिलते हैं वहां पर उसके संधि में दास का स्थान तो स्थित नृत्य पार्श्व क्योंकि वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर जो बुलाए उसके पास में तुरंत पहुँच जाए दूर होगा तो वहां से आने में देर लगेगी तो ने बुला रही है किशोरी जी तो तुरंत आ जाएं यदि कोई सखी आदेश दे रही है तो तुरंत से पहुंच जाएं इसलिए उसकी जो स्थिति है वो ऐसी जगह है जहां पर वो जल्दी से एप्रोचेबल है जल्दी से उसको बुलाया जा सके और वो पहुंच सके तो ब्राह्मे शिवप्रिया जी ने कृपा करके कंचुकपटन जो कंचुक प्रदान किया है कंचुक को धारण करके प्रसाद स्वामिन्या श्री स्वामी का जो प्रसाद है उसको स्वकर्म दत्तन प्रणय प्रेम पूर्वक ने प्रदान किया है मैं उनके पार्श् में कमल दल के संधि में मैं विराजमान हूं विविध प्रचर्य चतुरा और विभिन्न परचरिया में एक मात्र चतुर होकर के विराजमान जितनी भी सेवाएं हैं उन सेवाओं में अत्यंत चतुर होकर के मैं बिराजमान हूं किशोरी मेरी अवस्था आत्मान वर्ष की है किशोरी आत्मा। मेरी अवस्था साढ़े तेरह वर्ष की तेरह से साढ़े तेरह वर्ष के बीच में इस नवकिशोरी की अवस्था है और यह ज की सबसे छोटी सखी है छोटी दासी है और सब इसके ऊपर लाली, चल ये लेके आ ले जा वहां जा। तो ये दोर -दोर करके काम करती है और जब इसको आदेश दिया जाता है तो ये परम परम आनंदित हो जाती है सबका आदेश सब जो आए वो इसके चपत लगा के एक इसके काल पर चपत लगाते हुए आए तो ये दौड़ दौड़ करके काम करे किसी के आदेश से कभी भी उखताने वाली नहीं है एक नौकर था उसे कहा रामजी लाल बोले हाय बोले हाय क्यों करे बोले काम बताओ सत्यानारायण अरे रामजीलाल कहता, हाँ आए। आए बताओ बात था। पर ये जो है, ये इतनी सेवा के उस समय पाश पार्श किशोरी आत्मानम किशोरी है साढ़े तेरह वर्ष की तेरह वर्ष किसके होता है छोटी बालिका और जो आज वो इसके उसको आदेश देते हुए आए और ये सबके परम लाली साथ इसको चपट लगा करके प्यार करते हुए इसको सेवा में प्रवत करें चल ये लेके आ ये लेके आ और ये दौड़ दौड़ करके काम कर रही है किशोरी आत्मानम कि सुकुमार नि अपने आप को एक सुकुमारी किशोरी के रूप में कब मैं ध्यान करती रही तो निःस्वरूप जो है वो श्री गुरुदेव ने प्रदान निकुंज मंदिर में अनेक अनेक चित्र लगे हुए हैं, वहां अनेक मूर्तियां बनी हुई वे मूर्तियां सक्षिन्ह में अब साधक को अभी उस वस्तु का अनुभव नहीं है परंतु साधक जीव है अभी उसको साधन करने के लिए माया देवी की गोद में डाला गया जब माया देवी की गोद में आए तो संसार में भ्रमण करते करते भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु शास्त्र की कृपा से भक्ति लता बीच को वह प्राप्त कर तो किसी किस के ऊपर श्री किशोर जी ने कृपा करना चाहा होगा जब उसमें थोड़ी सी प्रवृत्ति हैीति होगी तो ठाकुर दो कदम बढ़ करके तुम एक कदम बढ़ोगे तो वे दो कदम बढ़ाएंगे पर अपनी प्रीति जरूर होनी चाहिए अपना प्रयास जरूर होना चाहिए तो जीव को जो किंचित स्वतंत्रता दी है उसका यदि सदुपयोग किया तब तो की तो जीव यदि किंचित बढ़ा तो ठाकुर उसे अपने आप किसी महापुरुष के साथ में घड़ा दे गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी अब गुरुदेव की प्राप्ति होने पर उसे साधन पद्धति की प्राप्ति होगी और साधक देह में वह जो कुछ भी देख रहा है चाह रहा है सिद्ध देह में वही वस्तु वह प्राप्त करेगा ठाकुर महा भक्त चंद्रका में कहते उसे वही वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी ऐसी स्थिति में जब श्रीमत गुरुदेव ने उसको काम में दीक्षा मंत्र दिया नाम मंत्र दिया तो उसके इस शरीर में ही एक अलक्षित देह की प्राप्ति हो गई इन्हीं आंखों में एक दूसरी आंखें आ गई इन्हीं कानों में एक दूसरा काम आ गया इन्हीं हाथों में दूसरे हाथ आ गए जब सेवा कर रहा है तो वही अलक्षित जो देह है भीतर का वही यथावस्थित देह के साथ में यदि मिल रहा है तब तो उसकी सेवा कहीं रसात्मक होकर के विराजमान जब नहीं मिल रहा है तो सेवा तो हो ही रही है कभी न कभी जब मैल घट जाएगा तो रसात्मक सेवा भी उदय हो जाएगी अभी उदय नहीं हुई। उसके लिए श्री रूप कविराज ने निपण किया कि जैसे वैलक हो वैक इन दोनों की एकता है पीना बजाने वाले के हृदय में जो मेलोडी है वही यदि इंस्ट्रूमेंट में आ गई तब तो बाहर का जो राग है वो भीतर को झंकट करेगा और भीतर का जो राग है वह बाहर प्रकट अन्यथा दोनों अलग अलग रहे तो अलग अलग रहने पर रस की पूर्ण अनुभूति नहीं हुई परंतु श्री गुरुदेव के माध्यम से राधा रानी ने एक में हमको प्रदान कर दिया अब साधक ने निरंतर निरंतर भजन किया भजन करने पर उसे भाव दशा में ठाकुर के स्वरूप की अनुभूति भी हो गई प्रेम दशा में उसमें एक भाग उसे साक्षात प्रभु के दर्शन दिए भाव दशा में स्वप्न में लीला की अनुभूति और प्रेम दशा में साक्षात अनुभव की भी साधक को प्राप्ति हो गई माथुर का श्रद्धा शासन भजन क्रिया निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम तो भाव दशा में स्वप्न में अनुभूति और प्रेम दशा में साक्षात प्रेमांक हो दशा में प्रेम की प्रारंभिक दिशा में साक्षातर जब तक है, तक तक तक तो दे रहे रहे उसके प्रारंभ समाप्त हो गए प्रार्ध्ध का आवास बना रहा नाम के द्वारा प्रारब्ध समाप्त हो गए परंतु तो प्रारब्ध का आवास बना रहा आभास जब तक बना रहा तब तक शरीर बना रहेगा जैसे ही आवास की समाप्ति हुई वैसे ही उसे प्रथम सिद्धि की प्राप्ति होगी उस प्रथम सिद्धि का नाम है उत्क्रांत सिद्धि पर उसका यह देह समाप्त होगा जो से बना हुआ था वो देह समाप्त होगा परंतु भीतर जो अंधिद्ध देह है वो समाप्त नहीं हुआ उस देह को किसी स्थूल देह की आवश्यकता है वो उसका जो देह वह देह जब श्री निकुंज में पहुंचा तो निकुंज में जैसे अभी निवेदन किया था वहां पर कई मूर्तियां हैं तो उन मूर्तियों के साथ में एक मूर्ति के साथ में उसका ये देह मिल जाएगा और वो जो मूर्ति थी वहां पर एनिमेट नहीं थी उसमें चेष्टाएं नहीं थी परंतु उसमें एनिमेशन आ गए चेष्टाएं आ गई वो मूर्ति उसके साथ में मिलकर के कहीं श्राइप तो हो गई किसी को कहते हैं पार्श्व देह की प्राप्ति उसको पार्श्व देह की प्राप्ति हुई भाव सिद्धि हो गई तो अब उसे दूसरी सिद्धि हुई पहले थी उत्क्रांत सिद्धि उत्क्रांत सिद्धि का मतलब है पांच भौतिक ये देह समाप्त तो हुआ पांच भौतिक देह समाप्त तो होने के बाद में दूसरी सिद्धि की प्राप्ति हुई उसे अंतश्चिंत देह को एनिमेट होने की सुविधा प्राप्त हो गई क्रियाशील होने की एनिमेशन उसमें आ गया क्रियाशील होने की चेष्टाएं उसमें प्राप्त हो गई तो श्री उसमें विभिन्न चेष्टाएं जो है वो चेष्टाएं आ गई सेवा कर रहा है परंतु तो अभी भी संबंध की सिद्धि नहीं भाव सिद्धि हो गई है परंतु स्वरूप सिद्धि नहीं स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने के लिए अब परकर जो है उनके साथ में उसका जन्म प्राप्त हो जाएगा तो ये तीन सिद्धियां प्राप्त होंगी पहले उत्क्रांत सिद्धि उत्क्रांत सिद्धि के बाद में सिद्धी, भाव सिद्धि भाव सिद्धि के बाद में स्वरूप सिद्धि वह परकर का कहीं अंग होकर के पार्टन पार्टिकल होकर के वह विराजमान होगा अभी तक तो वह एल आई नहीं कहीं बाहर से आया हुआ है जीव कोटि का आया हुआ है उसे अभी अभी एक रूप कहीं प्राप्त हुआ है पाष्ट्र रूप की प्राप्ति हुई है परंतुता वह अभी कहीं जीव कोटि में ही है तटस्था होने के कारण जल से निकल करके स्थल में आ गया है ये जरूर है यह स्थल से निकल करके जल से स्थल जल से निकल करके वो स्थल में आ गया तट तो जैसे किनारा जो है वो कभी जल में चला जाता है कभी स्थल में आ जाता है तो लीला, में उसका प्रवेश, हो लीला में प्रवेश हो गया पर लीला में प्रवेश होने पर भी अभी उसे स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है पर कर नहीं बना है पर कर होने के कारण होने के लिए श्री योग माया जी उसको कभी देह प्रदान कर जी भी अपने में यही करते हैं कि शिव श्री विष्णु के उदर में अनेक अनेक देह विराजमान हैं और जीव उन देहों से जो चिन्मय देह हैं उनको प्राप्त कर लें शरीर में श्री नारायण के उदर में वे विष्णु कहते हैं मन विष्णु के उदर में मध्वाचार्य जी कह रहे हैं विष्णु के उदर में अनेक देह भी हैं और वहां पर से ही जीव विराजमान है जो भाग्यशाली सिद्ध जीव है सिद्ध जीव उन देहों को कहीं प्राप्त कर लेते हैं पद्धति जो है वो करीब करीब वैसी है जैसी कि वैष्णव ने वर्णन किया इसलिए ऐसा कहना बहुत ज्यादा उचित नहीं है कि भाई माध्यव के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं वो कहीं जो पैटर्न है वो पैटर्नशील मध्वाचार्य कही है माधव गणेश्वर कहना वो एकदम उच्छिन्न नहीं है तो हमें हमारा जी से कोई संबंध नहीं है हम तो अपने आप को चैतन्य कहेंगे गौर जो कहेंगे ये ये भी बहुत ज्यादा उतना उचित नहीं पुरान लोगों ने कहीं ना कहीं आदत दिया और पूर्ण प्रकृति के में श्री मध्वाचार्य को भी अत्यंत अत्यंत आदर देते हुए विराजमान रहे तो वो एक अलग प्रसंग है उसको छोड़ करके तो तृतीय जो सिद्धि है तो तृतीय सिद्धि स्वरूप सिद्धि जी हो सिद्धि में अब वो चिन्हय गर्भ से उसका जन्म हुआ गर्भ से जन्म हुआ तो कहेंगे तो तो जब उसको पार्षद देह एक बार मिला शिव प्रियालाल के दर्शन हो गए तो चिन्मय देह को प्राप्त करके एक बार उसको चिन्हय देव मिल चुका है तो अब माया का जो बंधन है वो तो उसका दूर हो गया परंतु उस चिन्मय देह में भी केवल संबंध की सिद्धि करानी है इसलिए उसको हम गर्भवास नहीं कहेंगे ये भी कहा जाएगा कि तो वो गर्भवास उसको चिन्हय देह की प्राप्ति पहले ही हो चुकी है चुकी है और वहां का जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब चिन्हय ही है इसलिए श्री लीला में योग माया को भी कर्भ से उसको जन्म प्रदान करके मैं विराजमान करेगी अभी तक उसने स्वरूप की भावना की थी श्रीमद गुरुदेव ने जो स्वरूप उसके संकेत किया था कि अत कुछ स्वर्ण कि वो दुकुल धारण करके विराजमान है अब उसको नाटक करने की जरूरत नहीं श्रीमद गुरुदेव ने जो उसे कॉपी प्रदान की है वह कॉपी प्रदान करना ही मानो उसे स्त्री स्वरूप को प्रदान कर देना तो उसका समाप्त हो गया गोपी दान के साथ साथी साथ, साथ, साथ। वह अब व्यवहार की सिद्धि करने के लिए जो अचला पहने हुए है वह अचला ही मानो उसका लहंगा है उसने जो दुपट्टा धारण कर रखा है दिया। तो लेना पड़िया धारण करके मांग है। करके और आ, लेना करके वह मांग पहन और वो, वो मुख्य वस्तु नहीं है। तो इसलिए व्यवहार में वो वैसे वस्तु धारण नहीं करेगा तो दुकूल विभ्राम विभ्राम कुटे कंचुक वह कहीं के रूप में हना के रूप में जो अचला कंथा है उनको ही धारण करते हुए दुपट्टा उनको धारण करते हुए ही व्यवहार कर रहा है परंतु भावना में वह अपने आप को कहीं मंजिली रूप में ही प्रसाद स्वामी ने आशीष स्वामी ने कृपा करके ये प्रसाद मुझे प्रदान किया है सता नित्यम पार्श्वे विविध परचर एक चतुरा मैं निरंतर निरंतर पास में ही विराजमान हूं और विविध अनेक परिचर्या जो परिचर्या उनको मेरी अनुकाव्य जो मंजरी मंजरीगण है सखीगण है उनसे मैंने सीखा है रूप को आ, मंजरी से मैंने उन सेवाओं को तो सीखा है और उनने कृपा करके स्नेह में स्नेह के साथ में नव जो दासी है उस नवदासी को चंदन कैसे घिसा जाएगा झाड़ी कैसे तैयार की जाएगी जो दूध का डबरा है उसको कैसे तैयार किया जाएगा स्नान की तैयारी कैसे की जाएगी वस्त्र की तैयारी कैसे की जाएगी संज्ञा की रचना कैसे की जाएगी इन सारी सेवा पद्धतियों को उन्होंने बताए तो विविध प्रचरित चतुरांग उनमें परम चतुर हो गए ये दासी विराजमान है किशोरी आत्मा ऐसे अपने आप को तो किशोरी रूप में ध्यान करते हुए कि मैं सुकुमारी नुक्का कल अपने आप को तो सुकुमारी एक छोटी सी बालिका के रूप में नव किशोरी के रूप में मैं कब ध्यान करूंगी कब ध्यान करूंगा और उस बालिका के रूप में मैं सेवा करते हुए कब विराजमान हूँ इसीलिए महावाणी जी के सेवा सुख के प्रारंभ में श्री हरिप्रिया कहते हैं कि प्रातः प्रातकाल ही उठ के धार सखी को तो भेष प्रातः काली जल्दी उठ करके जाय मिलो निज यूथ सो अपने यूथ में जाकर के जल्दी से मिल जाओ या उपाय इसका यही उपाय कि प्रातः काली उठ के धार सखी को तो भाव जो नव नित्य सखी है मंजरी सखी है तो उस मंजरी सखी के भाव को धारण करके चाहे मिलो निजी निजो अपनी जो अग्रवर्तनी जो श्री गुरु मंजरी है उन गुरु मंजरी के साथ में जाकर के मिलो या को यही उपाय इसका यही उपाय बिल्कुल वही पद्धति एक है तो श्री गुरुदेव ने कृपा करके जिस स्वरूप को कंफर्म किया था स्थापित किया था उस तो स्वरूप को धारण करके किशोरी सुकुमारी, नुकले, किम और कदा बात ऐसा जो स्वरूप है वो कितना मूल्यवान स्वरूप है उसको क्या मैं धारण करूंगी? तो हमारे पास में जो साधन है वो तो किम और कदा ये दो अक्षर ही हमारे भजन के एक मात्र साधन हो करके विराजमान है तो क्या मैं अपने लिए उस दिव्यात दिव्य स्वरूप को परम को धिकारी होते हुए भी अपराधी होते हुए भी क्या मैं प्राप्त करूंगी किम का भाव हुआ और कदा का भाव हुआ कि इस स्वरूप को देने वाली और कोई दूसरी रिसोर्स नहीं है दूसरा कोई श्रोत नहीं है कि इस स्वरूप को मैं प्राप्त कर सकूं? हे श्री जो आपकी कृपा से ही ये स्वरूप मुझे प्राप्त होगा किम कल क्या मैं उसका दर्शन कर सकूंगी अच्छा कृपा मेरे ऊपर करो और कदा में दूसरा भाव है कि देर नहीं हो जाए यदि देर हो गई तब तक तो मैं माया की भरभेट में देर हो, जा, हो जाएगा मैं मर लूंगी इसलिए चलने से मेरे ऊपर आप कृपा ऐसे स्वरूप का वर्णन किया है स्वरूप प्राप्ति की जो प्रक्रिया है स्वरूप प्राप्ति की प्रक्रिया का ये श्लोक में वर्णन किया आगे कह रही है अब जब स्वरूप मिल गया तो अब सेवा सुख करेंगे सेवा सुख की प्राप्ति कब होगी जहां पर भाव को धारण करके जब विराजमान है तो सेवा सुख विशेष उत्सव के ऊपर सजाति वैष्णुओं का संग प्राप्त करके उत्साह सुख की भी प्राप्ति होगी तो उत्साह सुख और सेवा सुख इन दोनों को प्राप्त करने के लिए में प्रस्तुत हूं और वो सेवा सुख कैसे किया जाएगा कि विचित्र विचिन्वती केशा क्वन कर्जई कंचुक्या कुछ कनक दिव्यो सुगुले न्यस्य मणिमंजीर युगलम कदाश्याम श्री राधे तब सुखपारिणी अहम अहो के हे श्री राधे के म श्री राधे हे राधे तब सुचारणी आपकी सेविकाओं में ये नवदासी भी सु एक परफेक्ट एक्सपर्ट हो करके आपकी परिचर्या परिचर्या करने में समर्थ होगी कौ में कुशलतापूर्वक आपकी सेवा करूंगी अहम अहो आहां, मैं आहां के करके मैं जिसमें कोई योग्यता नहीं है अहो वो भी क्या आपकी कृपा से आपकी परचारणी होकर के क्या विराजमान अब कैसे परचर्या करूंगे उसे वर्णन कर रहे हैं कि विचनवंती के शाम श्री प्रिया उनको स्नान करा करके सुंदर जो श्री अः केशर कस्तूरी कस्तुरी इत्यादि उनके द्वारा केश जो है उनको मत करके कहीं मैं स्वच्छ करती हुई विराजमान तो विराजमानती केशान आपके केशों को कहीं धोती हुई मैं विराजमान होंगी कभी केश संज्ञा की केश संज्ञा करने के बाद में श्री प्रिया जी उन्होंने अपने केशों को दासी ने प्रिया जी के केशों को सुंदर जो का हल्का वाला वस्त्र है उस वस्त्र से केशों को फिर अपने हैं उनको मुक्को नीचे झुका करके सखी ने जो तोलिया दिया है उस तौलिया से केशों को जब झाड़ती है तो उससे एक अपूर्व धुआं पैदा हो रहा है जो अनु परमाणु पूरी शैया जो स्नान कुंज है उस स्नान को विराजमान ऐसे कभी मै विचिनवंती केशां आपके जो केश हैं उन केशों को छतुराती हुई विराजमान होंगे विचिन मंती केश जो स्नान करने के बाद में मिल गए हैं उनको पहुंच करके और उनको झटक करके उनको से फटकार करके और उनसे जो उठने वाली अपूर्व जो तुश्रेणुओं की जो जल के कणों की तुसृणुओं की जो अपूर्व बिंदु है उन बिंदुओं से वो पूरी नपुंज जहां सुभाषित होकर के विराजमान हो रही है विचन्वंती केशव ऐसे केशों को सुल जाती थी। कभी कंगी जो है उस कंगी के द्वारा धीरे धीरे केशों के ऊपर के भाग को पकड़ करके नीचे से धीरे धीरे सुल जाती हुई मैं विराजमान होंगी कहीं कंगी को उलझा करके खींचने से आपको पीड़ा नहीं हो जाए इसलिए संभालते हुए उनको एक और सहारा देते हुए फिर जो केश हैं उन केशों को विचिन बनती हुई विराजमान होंगी तो केशों को धोना फिर स्नान कराना फिर पहुंचना फिर के बाद में उनको झाड़ना और झाड़ने के बाद में फिर तंगी से उनको धीरे धीरे छित्राती हुई ये जो दाशी है इसको श्री रूप ने जो पद्धति बताई है उस बड़ों की शिक्षा के अनुसार परम चतुर होकर के मैं आपकी ऐसे सेवा करती पहले वो मंजरी स्वरूप प्राप्त हो गया उसे अब मंजरी स्वरूप प्राप्त होने के बाद में अब सेवा कैसे की जाएगी वह पपु सेवा अब प्रस्तुत की जाएगी रही टीकाकारों ने ऐसे श्लोकों को पपु सेवा नाम दिया पपू मनुष्य जी का स्वरूप उसकी स्वरूप की अंग सेवा कैसे जाएगी अंग सेवा करने की पद्धति कर निरूपन बनती तो के द्वारा कहीं सुलझाते हुए धीरे धीरे उनको मैं सुलझाते हुए विराजमान हूं ऐसी तरह से कि आपको तो कहीं पीड़ा न हो कंचन क्वचिन अपने आम कभी आपको सुंदर कंचुकी धारण कराती हुई अमन जी माने धारण कराती हुई आपके वस्त्र जो हैं उन वस्त्रों को अंतर वस्त्रों को आपको धारण कराती हुई कब मैं बिराजमान होंगी कुछ कनक दिप्य कलश यो हो और मुझे आपके जो दिव्य रसद कुंज उन रसद कुंजों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा आह ये रसद कुंज श्री श्याम सुंदर को कितना सुख देने वाले हैं इस विचार के द्वारा आपके श्रीअंग पर मैं कल कंचुकी धारण कराती हुई विराजमान होंगी मुझे इतना अंग दासी होकर के तब सेवका होकर के मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपकी जो श्रीअंग की सेवा है जहां तक के जो रसद कुंज की सेवा है उस रसद कुंज की आपकी विचित्र कुंज की आपकी विशद कुंज कपोल आपकी जो कला अधर उनकी सेवा करते हुए जो अष्ट कुंज हैं उन अष्टुंजों की सेवा करते हुए कैं विराजमान कुछ कुछ कनक दिव्य कलक्षे श्री अंग में जो अष्ट निकुंज विराजमान है अष्ट निकुंजों की सेवा करते हुए क्या विराजमान हुए सुगुलंजी युगलम और आपकी कुल्फ़ कहते हैं पैर के अंगूठे की गांठ उसका नाम है कुल्फ़। पैर में जो अंगूठा है अंगूठा नहीं पैर के एड़ी की जो गांठ है उसका नाम है गुल्फ तो जो गुल्फ मैंने ए गांठ है उस उसकी की मन मंजीर मतलब तब गांधी में मंजीर माने नूपुर उसको मैं धारण कराऊंगी आपके में नूपुर धारण कराने की उस मंजीरी स्वरूप में मंजीरी स्वरूप जब तक नहीं है तब तक सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं है उसकी माधुर् का आस्वादन तब होगा जबकि बिना दोनों एक होकर मिल जाएंगे दोनों की मेलोडी मिल जाएगी संगीत मिल जाएगा तो मंजीर मन मंजीर आपके मतुलरण में गुल्फ के ऊपर गांध के ऊपर मन मंजीर इनको धारण कराती हुई कदा श्याम श्री राधे सुपरचारिणी अहम अहो श्री राधे के मैं आपकी सुप्रचारिणी होकर के केविका होकर के आगे कह रहे हैं मामा ने तथा अति स्नेहचार पर वृंदावन मंचन पधता मनो मे राधाया पद्म दुर्पदे निवस इस दासी का मन ऋषि राधिक आपके मृदुल चरण कमलों में ही निवास करे मनो में रहा पद मृदुल पद्म आपके चरण जो परम मृदुल पद्म होकर के विराजमान है कोमल कमल होकर के विराजमान है उन कमलों में मेरा मन निवास करे यदि चरण कमल हैं तो मन हो गया भोरा जैसे भौरे भोरा कमल के भीतर ही बंद हो जाए तो निकलता नहीं है जो भोरा भीप में भी छेद करके लकड़ी में भी छेद करके फाल निकल सकता है वह कोमल पंखुड़ियों को फा फ करके नहीं निकलता है और कमल के भीतर ही बंद रहता है वो उसकी सुखद स्थिति है उसे निकलने की व्याकुलता नहीं है बल्कि वहां आनंद पूर्वक विराजमान है निर्विघन होकर के वह विराजमान है ऐसे मेरा मन रूपी भ्रमर है श्री किशोरी जी आपके चरण कमलों में निरंतर निरंतर मूल रूप में निवास करेंहात् चैर पिछय हर नामान ग्रहणता अत्यंत स्नेह के कारण अत्यंत उच्च स्वर में आपके नाम को मैं ग्रहण करूंगा युगल के नाम को मैं ग्रहण करूं मिलन में आनंद के शीतकाल के रूप में और में में आह के रूप श्री जब प्रकट होते हैं उसका स्वरूप है नाम का चिन्ह स्वरूप दिव्य स्वरूप अन्यथा नाम साधन रूप में है सिद्ध रूप में नाम तव है जबकि भाव के अनुभाव रूप में श्री हरिनाम प्रकट मिलन में आनंद की शीतकाल और विरह में वेदना की आह रूप में जब श्री हरिनाम प्रकट हो अनुभाव रूप में जब नाम प्रकट होते हैं वह नाम का कहीं सिद्ध स्वरूप है अंतथा श्री हरिनाम अभी साधन रूप में ही साधन रूप में ही हमारे पास में विराजमान श्री नाम साधन भी है नाम सिद्धि भी सिद्धि भी तो हरिना आप कल मेरे ऊपर अति स्नेहा उच्च अत्यंत स्नेह के कारण उच्च हरिनामान ग्रहणता मैं उच्च स्वर से हर नाम को ग्रहण करती हुई विराजमान होंगी और ये हरिनाम ही आपके विरह को श्रमन करने की एकमात्र औषधि और आपके मिलन के उत्साह को बढ़ाने के लिए अत्यंत अत्यंत उद्दीप स्वरूप होकर के तो मिलन में पर उद्दीपन और विराह में विराग को शांत करने वाली दिव्या औषधि के रूप में यदि कोई विराजमान है तो वे श्री हरिम श्री हरे नाम आपका वो चिन्मय स्वरूप दिव्य स्वरूप कब मेरे हृदय में स्फुलट होगा नाम संकित सर्वपाप प्रणाशन प्रणाम वो दुख शमन नमाम हरिम परम श्रीमद भागवत के दो ही परम फल है एक नाम और एक प्रणाम नाम का दिव्य स्वरूप मेरे सामने प्रकट हो अर्थात विराह में आह के रूप में मिलन में शीतकाल के रूप और प्रणाम का तात्पर्य है मुझे बपू सेवा मिले और उस बपू सेवा में मेरे द्वारा जो अपराध बने हैं तो अपराध तो बनेंगे बनेंगे ऐसी स्थिति में मेरे पास में अपराधों को क्षमा करने के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है एकमात्र साधन है वो है आपको प्रणाम जितने भी सेवा है उनकी निवृत्ति के लिए एकमात्र साधन है प्रणाम कोई भेंट हमारे पास में है नहीं क्योंकि हमारे वृक्ष की कहावत है और भेंट सब भेंट नहीं और बड़ी भेंट डॉ <laughs> और जितनी भी भेंट है वे भे तो सब्छे हैं भेट नहीं है बड़ी भेंट जो है वो तो दंडो की तो केवल नाम उप्रणाम ये ही परम हल है सेवा मिली, सेवा में भी कहीं आपको सुख नहीं दिया गया कहीं ना कहीं त्रुटि बनी है उसके लिए केवल प्रणाम तो नामो प्रण इन दोनों को अति स्नेरिनामा गृणता आपके नाम को मैं ग्रहण करूं और तथा सौगंधाध्याय बहुवी उपचार और आपको कभी सुगंध उपचार के द्वारा कभी अतर्क प्रदान करके कभी चंदन तुलसी पुष्प माला इत्यादि वस्तु जो है उनको प्रदान करके सुगंध आदि आदि शब्द के द्वारा जितने भी उपचार हैं उपचार प्राप्त हो रहे हैं उन उपचारों के द्वारा साधनों के द्वारा आपकी सेवा करते हुए कव में विराजमान होंगी परानंदम वृंदावन मन चरन वृंदावन में विचरण करते हुए परम आनंद को मैं आपको तो प्रदान करूंगी परानंदम वृंदावन मन चरंतम आप श्रीमदावन में निरंतर निरंतर चरण कर रहे हैं ऐसे आपको परानंद परम आनंद को प्रदान करते हुए मनो में पदने मेरा जो मन राधाया मृदस राधिका के चरण कमलों में ही निरंतर निरंतर निवास कर आगे कह रहे हैं निज प्राणेश्वर्या तदप दैते मान यदपि तो निज प्राणेशरिया यदप मुश्चुबिंग सुरतम्या मदयती विचिरा स्ने रचय तथागते तवे श्रीराधे पदरस विलासे मन आपके यदि सेवा प्राप्त हो जाए और आपने यदि मुझे अपनी दासी करके स्वीकार कर लिया तो श्री श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त होने में देर नहीं लगती और इस छोटी सी बालिका को भी श्री श्याम सुंदर ये बड़ी लाड़ी है हमारे ब्रज का एक बड़ा सुंदर शब्द है लाड़ी लाड़ला ये बड़ा प्रिय शब्द है यहां पर प्रिय जी लाड़ी श्याम सुंदर लाड़े वृंदावन लाडली सखी लाड़ ली कुंज लाड़ सब चीज लाड़ तो श्री श्याम सुंदर की लाड़ली बनकर के ये नवदासी कब बेराजमान होगी श्री किशोर जी की ये दासी है ये विचार करके श्री श्याम सुंदर अपने लाल को मेरे ऊपर प्रकट करेंगे परम बातल्य को कृपा को मेरे ऊपर प्रकट करेंगे तो दैते, दैता ये जो नवदासी बालिका मेरी श्री स्वामी की परम दयता परम प्यारी है किशोरी जी ने इसे मेरी सेवा में भी भेजा है इसलिए ये मेरी प्रा, प्राणेश्वरी उनकी परम दयनिया उनकी कृपा पात्र होकर के विराजमान है ऐसा भाव भाव से भाव से चुंबती माधवा मारध मुझे कभी अपने वात्सल्य की विभिन्न अनुभवों को प्रकट करते हुए मेरे ऊपर अपने कृपा को बरसाते हुए कभी दान करते हुए अपनी प्रसादी वस्तु वो बास्त में मुझे प्रदान करते हुए कभी मुझे कहीं अपने महा वैभव मान पर उसको भी प्रदान करते थे विराजमान परंतु दासी उस सुख में कहीं निज लाभ का भाव नहीं है केवल कृपा अनुभूति का भाव वो अनुभव तो मुस्ुम्बती करके इस दासी को श्री शामचंदर को ये सौंपा तो यद्यप यद्य सोंगे मन तथा राधा कौराय संगम श्री किशोरी जी उस दासी को भी कहीं इस नर सखी को भी यदि यद्यपि श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करती है परंतु तो श्याम सुंदर की उस कृपा को प्राप्त करके भी इसे तनिक आनंद की प्राप्ति नहीं है इसको आनंद की प्राप्ति जो है वह श्री तव श्री राधे पदरस बिलास मम मन श्री राधे को श्याम सुंदर का विलास तो प्राप्त हो इसमें मेरा मन है स्वयं श्री श्याम सुंदर की अंग संघ के द्वारा मैं सेवा करूँ इसमें मेरा कभी भी मन नहीं है ने ने आज श्री राधिका मुझे मुझे भेजा, स्वामी के पास में सौंपा है वह उनकी उदारता है कि अत्यंत कृपा को कृपा की पराकाष्ठा को समर्पित करने के लिए वे श्री श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन करने का मुझे अवसर प्रदान करती है दासी उसे चाहती नहीं, पर छूटना चाहती है श्री श्री के से, के से, से स्पर्श वह छूटना चाहती है, तो श्री प्रियाजी तो मुझे पुरस्कार रूप में श्री श्याम सुंदर के माधुरी का आस्वादन प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करती है परंतु दासी पट छूट श्री किशोर जी के पीछे आ जाती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ तथा गते। क्योंकि उसकी जो रुचि है वो रुचि एकमात्र आपकी चरण सेवा में ही है जन की कवि श्री श्याम सुंदर के निकट में आकर के श्याम सुंदर के आदेश का पालन करते हुए बहुत विवशी होती है कभी भी एक तो कभी चाहिए भी नहीं पहली बार चाहेगी नहीं कभी श्री प्रिया जी की कृपा के कारण आग्रह के कारण आदेश के कारण श्याम सुंदर के पास में गई श्याम सुंदर की चंचलता देख करके वह छूट करके चली आएगी कभी कहीं मानो उसे मिलन की प्राप्ति भी हुई बिना इच्छा के तब भी उसकी इच्छा यही रहेगी कि कव मैं यहां से मुक्त होकर के श्री राधिका की चरण सेवा कर तो तीन स्थिति है स्वयं न चाहना किशोर जी की इच्छा के अनुसार आदेश के अनुसार यदि श्याम सुंदर के निकट सेवा करने के लिए उसे जाना भी पड़े तब भी पचकर के आ जाएगी श्याम सुंदर की अंग संग उनको प्राप्त करने के लिए कभी भी उत्सुक नहीं होगी और कभी वशा की स्थिति में कभी अंग संघ है भी तभी उसे सुख की भी प्राप्ति नहीं है वह उस सुख को त्याग करके जल्दी से वह निरंतर निरंतर श्री राधिका राधिकाचरण कमलों में ही विराजमान हो जाएगी तो निजत प्राणेश्वरिया यदत दैत श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं कि श्री निज प्राणेश्वरी ने श्री ने श्री ने कृपा करके अपनी दया इस दासी को मेरे पास में भेजा श्री श्याम सुंदा ने भाव को प्रकट करते हुए मधुबान नहीं वात्सल्य भाव को प्रकट करते हुए मोह चुमती आनंद यदि उसे अपने अभराम अपने महावैभव का दान करते हुए भी विराजमान होते हैं तब भी माधवा अपने माधुरी के द्वारा उसे करना चाहते हैं वो नहीं होती विचित्राम स्नेह आठ रचे थी श्री श्याम सुंदर विचित्र स्नेही की वृद्धि माने परम वैभव को यदि प्रकट भी करते हैं तथापि अद्भुत घटे मुझे उस श्याम सुंदर के में वो सुख नहीं मिलेगा जो गते श्री राधे पर रस के अद्भुत आसक्त होगा श्री दास गोस्वामी जी की उसी अभिलाषा को प्रकट कर रहे हैं कि पादार जो होता तब तो बिना वरदास्यव नान्य कदाप समय वरदेव याचे मम नमोस्त नमोस् नित्यम दास मम रसोस्तो रसोस्तो सत्यारो तो बिना हे शिवराधिक आपके चरण कमलों के बिना कदाप समय समय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है समय माने स्वाद लाने पर देने पर सुरिया जी ने यदि मुझे श्याम सुंदर के पास में धक्का दे करके मुझे भेज भी दिया समय सौगंध दिलाकर के भी भेज दिया तब भी मैं आपके चरण कमलों के दासी के बिना कोई दूसरे भाव को नहीं चाहती हूँ सब बिना वर्ग दासी में वो आपके चरण कमलों के दासी के बिना ना कदापि समय समय माने सौगंध दिलाने पर भी कभी भी मैं शाम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करना नहीं चाहूंगी वर देव दयाचे तो हे देवी मैं आपके चरण कर्मों के बिना कोई भी वस्तु को नहीं चाहूंगी क्योंकि सक्षायमोस्त नमोस्त नित्य आपकी सखी बन जाऊं, इसके लिए भी मुझे अभ्याषण आपके सख्य भाव को भी प्रिया भाव तो बड़ी दूर की बात है आपकी सखी बनने राधा ने आपकी सखी बनने का जो भाव है उसको भी मैं नमोस्तु हाथ जोड़ती हूं ये नमोस्तु ये विपरीत लक्षण में कहना है मैंने उसका त्याग करती आपके हूं आपके सखी को भी हाथ जोड़ती हूँ माने विपरीत लक्षण में इसका भाव है कि उस सखी को भी मैं स्वीकार नहीं करती हूँ तासे मम रसोसू मैं तो तासी ही बनना चाहती हूँ आपके दास में मेरा रस है सख् में भी मेरा रस नहीं है जब सख् में रस नहीं है तो प्रियाबंदी में तो रस होगा ही का। इसलिए कोपी भाव नहीं चाहती को सखी भाव में भी प्रिय नर्म सखी भाव नहीं चाहती हूं सखी भाव में भी जो प्रिय सखी भाव है उसको नहीं चाहती हूं प्राण सखी भाव को भी नहीं चाहती हूं बल्कि नित्य सखी भाव को तो ही चाहती हूँ राधे राधे आपके चरण कमल के बिलास में मेरा मन निरंतर निरंतर लगे ऐसे दास में अपनी निष्ठा को परिपूर्ण रूप से प्रकट कर रही है की गोविंद जय जय गोणाल जय जय गो गोविंद जय शिवामण हरि गोविंद जय शिवादाय गौ हरि the okay.